सेवन करने रोगी की भी इंद्रियां तो ऐसा अध्ययन कर लेंगे इंद्रियां विषयों से हट जाती है विशेष सेवन न करने वाले रोगी की भी इंद्रिया विषय से हट जाती है बहुत ज्यादा रोगी हो जाए ना उसको बोले खाओगे बोलेगे नहीं खाओगे <laughs> इंद्रियां विषय से हट जाती है बहुत ज्यादा रोगी हो जाए तो उसको जो पथ परहेज होता है उसको बोलो आप खाइए तो नहीं खाएगा डॉक्टर मना कर देते हैं आप वो पोस्ट नहीं खाना इस इसकी सेवन नहीं करना तो ऐसा वो उसकी इंद्रियां विषयों से, इंद्रिया से हट जाती है वही बताया विषया ना हटका मतलब विषय सेवन न करने वाली रोगी की इंद्रियां विषयों से हट जाती हैं अर्थात कूर्म के अंगों की तरह संकुचित हो जाती है अर्थात कूर्म के अंगों की तरह संकुचित इस वाक्य था। इस प्रकार भी कर सकते हैं कैसे जिस प्रकार कूर्म के अंग संकुचित हो जाते हैं उसी प्रकार विषय सेवन न करने वाले रोगी की भी इंद्रियां विषयों से हट जाती हैं है इंद्रिया का अध्ययन करेंगे निवर्तन से इंद्रिया विषयों से हट जाती हैं तो इंद्रियां विषयों से हट जाती है किन्तु आसक्ति हटती है क्या आसक्ति नहीं हटती है मजबूरी में जो है वो सब ऐसा विषय हुआ है तू तर विषय रागाना किन्तु इंद्रिय को विषय किंतु इंद्र ऐसा समझना ऐसा देखो आप एक शब्द देखना घट ज्ञानम कैसे है ना घट ज्ञान पट ज्ञान तो ज्ञान का विषय क्या है घट घट तो है ना घट ज्ञान तो ज्ञान का विषय क्या है घट घट ज्ञान पट ज्ञान दंड ज्ञान तो घट पट दंड ये ज्ञान का विषय होते हैं अब ध्यान देना यदि ऐसा कहा जाए ना विशेष देखो विषय विषय ज्ञान शब्द हो सकता है न विषय कौन है घटा की विषय कौन है तो विषय ज्ञान शब्द का प्रयोग होगा घटस्य ज्ञानम ज्ञान का विषय घट तो घटस्य ज्ञानम को कह सकते हैं घट विषय घट को विषय करने वाला ज्ञान घट को विषय करने वाला और पट ज्ञान को कह सकते हैं पट को विषय करने वाला तो उसी प्रकार कह सकते हैं ना घटपट विषय है की विषय को विषय करने वाला ज्ञान कह सकते है न विषय को विषय करने वाला तो वैसे ही है विषय विषय को दिसे करने वाला ज्ञान मतलब विषय से संबंध रखने वाला ज्ञान तो यहाँ भी देखना तो तव्य सोरा मतलब विषय को विषय करने वाला राज नष्ट नहीं होता है विषय को विषय करने वाला अथवा विषय से संबंध रखने वाला राज नष्ट नहीं होता है, है? तथ से विषय लेंगे जैसे घट ज्ञान का क्या अर्थ है घट घट को विषय करने वाला पपट ज्ञान का क्या अर्थ है को इसको कह सकते हैं कि विषय ज्ञान का अर्थ होगा विषय को नहीं विषय को विषय करने वाला ज्ञान विषय को तो इसी प्रकार जो है ना, कि विषय तट विषय और आगा कि विषय को विषय करने वाला राज नहीं होता है या विषय से संबंध रखने वाली आसक्ति नष्ट नहीं होती है से संबंध रखने वाली आसक्ति सरल शब्दों में कि विषय की आसक्ति नष्ट नहीं।, नहीं होती है है ना? तो जब रोगी रोग बीमार के कारण इंद्रियां विषयों से हट जाए तो आसक्ति हट गई ऐसा नहीं कह सकते हैं ना वो तो किसी परिस्थिति के कारण वो विषय सेवन नहीं करता है किंतु विषय संबंधी आसक्ति नष्ट नहीं होती है सा कथम संग्रिय क्या लेना राग तो राग अर्थात आसक्ति कैसे नष्ट होती है इस पर कहते थे आसक्ति कैसे नष्ट होती है इस पर ध्यान ने, देना साधना करने वाला जो व्यक्ति है अंतर्मुखी तो उसके भी विषय निवृत्त हो गए अब रोगी के भी विषय निवृत्त हो गए हैं दोनों इंद्रिया विषयों से हटी हुई हैं ठीक है पर राग तो बना रहता है ना राग तो बना रहता है तो बताते है नस वर्म रसोस परम विश्व निराहारसिना विषया विवर्तन रस वर्जम निराहर का अर्थ है आहार सेवन न करने वाला आहार सेवन न करने वाला चाहे कोई साधक हो या कोई रोगी हो हा? तो आहार सेवन ना करने वाले प्राणधारी के देही है ना दही का क्या अर्थ है देहधारी आहार सेवन न करने वाले देहधारी मनुष्य के विषय निवृत्त हो जाते हैं विषय निवृत्त है? हो जाते हैं आहार से वनना करने वाला चाहे आहार का मतलब ये सभी इंद्रियों के अलग अलग आहार लेना है सभी इंद्रियों के अलग अलग, -अलग, अलग, अलग आहार लेना जैसे स्रोत्र का आहार क्या है शब्द तो है त्वक का आहार क्या स्पर्ध है घाण का आहार क्या है गंध है तो ऐसे चक्षु का आहार रूप है ना रूप और रूपवान वस्तुएं तो इस प्रकार ये सभी ले लेना आप ये आहार से सभी इंद्रियों के विषयों को ले लेना है तो क्या होगा विषय से ये करने वाले है चलिए आहर से हाँ मतलब क्या होगा कि आहार ना आहार सेवन न करने वाले या विषय सेवन न करने वाले दे मनुष्य के विषय निवृत्त हो जाते हैं विषय तो निवृत्त हो जाते हैं रस वर्जन करते आसक्ति को छोड़ कर आसक्ति को छोड़कर अर्थात आसक्ति नहीं छूटती है है रोगी है तो आसक्ति तो बनी हुई है और एकांत में जो तो साधना कर रहा है उसके भी विषय हट गए हैं और उसकी सूक्ष्म आसक्ति चित्त में बनी रहती है सूक्ष्म आशक्ति तो ऐसी होती है ना कि जिसका कि भान नहीं होता है शीघ्र जैसे अभी देखेंगे यहाँ पर गर्मी का दिन आएगा ना मई मैं जून महीने में यहाँ घास दिखाई देगी नहीं नहीं दिखाई देगी पूरी गर्मी लगेगा या बिल्कुल सफाई है यहाँ घास वास कुछ नहीं बहुत बढ़िया साफ सुथरा है जब वर्षा होगी तब घास तो वैसे ही जो है ना जब एकांत से भी जो साधक है उसकी आसक्ति इस तरह होती है ना जिसे गर्मी में घास सूखती है ना उसको मालूम नहीं होगा आसक्ति ऐसा उसको भी पता नहीं चलेगा बहुत लंबे समय तक वो शांति से साधना करता रहेगा उससे साधना में लंबे समय तक बिक नहीं आएगा है ना अगर जो वर्षा होने पर घास अंकुरित हो जाती है बीच पड़े रहते हैं वो इसे अनुकूल विषय उपलब्ध होने पर पता चलता है की देखो आसक्ति मेरे अंदर है ना लेकिन वो बहुत सूक्ष्म आसक्ति होती है साधक इस स्थूल आसक्ति होगी तो किसी को छोड़ नहीं पाएगा साधना ही नहीं कर पाएगा एकांत से भी जो तो साधक है तो इस स्थूल आसक्ति नहीं है थोड़ी सी आसक्ति बनी रहती है तो वही कहते हैं आसक्ति को छोड़कर कर तो आसक्ति कैसे जाती है अश रसा अपी अश्य रसा अपी अश्य रसा अभी अश का क्या अर्थ है इस साधक का यहाँ तो इन्होंने अर्थ किया है सन्यासी का इस ज्ञानी का इस ज्ञानी का रसा कर आसक्ति इस ज्ञानी की आसक्ति भी कैसे जाती है परम दृष्टुआ से परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है, है? इस परमात्मा का साक्षात्कार करके इस ज्ञानी की आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है कैसे निवृत्त हो जाती है हाँ परम दृष्टा मतलब परम दृष्टुआ करते है कि परमात्मा का साक्षात्कार करके और अशरसा भी निवर्तते इसकी आसक्ति भी निवृत्त हो जाती तो साक्षात्कार किसको होगा रोगी को होगा कि एकांश से भी साधक को होगा उसी की आसक्ति जाएगी रुगी को तो नहीं होगा ना उसकी आसक्ति बनी रहेगी अच्छा उसका तो रोग ठीक हुआ तो लाइए सभी बाजार से बोलेगा। <laughs> सब कुछ ले आइए ऐसा है आ सकती तो आसक्ति तो परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होने पर निवृत होती है उससे पहले निवृत नहीं होती है समझ आया अब लगाइए हाँ यद्यपि ध्यान देंगे यहाँ अवतर्णिका में भाष्यकार ने क्या, क्या कहा था इंद्रियाणी निवर्तन थे क्या कहा था इंद्रिया और श्लोक में क्या है विषयावि ध्यान आया आपको अच्छा इसीलिए देखो भाष्यकार अपने क्या अर्थ करते हैं यद्यपि विषयोपलक्षिता इंद्रियाणी इंद्रियाणी लिखा है ना की विषय से उपलक्षित इंद्रिया विषय शब्द से उपलक्षित इंद्रिया मतलब विषय शब्द इंद्रियों का उपलक्षण है विषय शब्द इंद्रियों का तो विषय शब्द किसका बोध कराएगा इंद्रियों का तो फिर क्या अर्थ हो जाएगा है? इसके अनुसार है, कि वो आहार सेवन न करने वाले या विषय सेवन न करने वाले देह दारी मनुष्य की इंद्रियां निवृत हो जाती है इंद्रिया किस से हो जाती है विषयों से इंद्रिया विषयों से तो भाष्यकार ने दोनों अर्थ किया है पहले तो उन्होंने विषय अर्थ कर दिया इंद्री और बाद में विषय का विषय अर्थ भी किया है दो प्रकार का अर्थ किया है तो औतर्णिका में इंद्रियाणी निवर्तनते थे ना तो यहाँ पैदा तो वही ले रहे हैं यद्यपि विषय विषय उपलक्षित अर्थ है विषय शब्द से उपलक्षित इंद्रिया विषय शब्द से उपलक्षित अर्थात विषय शब्द की अर्थ विषय शब्द की अर्थ क्या हो गयी वाक्य से यहाँ अर्थ लेना है अर्थ सामान्य वो भी यद्यपि विषय से उपलक्षित विषय शब्द की वाच इंद्रियां निवृत हो जाती हैं किस पर होती है विषयों से है न अथवा एक में लिखा है कि अलग अलग लिखा है मिलाना अलग। चाहिए है ना अथवा एक पद है ये अथवा विषया ए अभी विषया कर विषया तो ही कर रहे हैं है ना मतलब विषय ही निवृत्त हो जाते हैं मतलब तो इंद्रिया विषयों से निवृत्त हो जाती है मतलब इंद्रिया विषयों की ओर नहीं जाती है इंद्रियाँ विशेष सेवन से नहीं करती हैं विषयों की ओर नहीं जाती हैं ऐसा ही बड़ा कठिन है अच्छा भंडारा मिल जाए तो भाग जाएंगे लोगों मिठाई बढ़िया बनी है अच्छी अच्छी बनी है ये सब क्या है विषय बिस्य। बिस्य। लोग लुकता ही तो है ये और क्या है ये जो कुछ रूखा सूखा मिलता है खाते संतोष से रहना चाहते तो। अच्छा भोजन ना मिले तो लोगों का मन ही नहीं लगेगा अब जीवा जिसकी बस में नहीं है उसकी कोई बिंद्री बस में नहीं हो सकती है महापुरुषों को कहना इंद्रियों को बस में करना हो तो पहले रतना को बस में करना चाहिए है ना अच्छा भोजन वहाँ से खाना अच्छा नहीं सकता अब देखिए तो यहाँ देखिए तुकार महाराज के क्या था कि वो कितना नमक डाल लिया उनकी पत्नी ने जी कुछ पता ही नहीं तो वैसे है ना महापुरुष वैसे होते है ना इंद्री रतना बस में सब बस में हो जाता है तो अब ये देखेंगे तो विषय ही अर्थ कर दिया कि विषय निवृत्त हो जाते हैं उससे मतलब विषय विषय छूट जाते हैं इंद्रियां विषयों से निवृत होती हैं मतलब इंद्रियां विषयों से हट जाती हैं इंद्रियां विषयों की ओर नहीं जाती हैं है। और जब विषय कर से विषय करेंगे तो उसके विषय निवृत्त हो जाते हैं मतलब विषय छूट गए विषय से कोई संबंध उसका नहीं रहा अब निराहरस अर्थ किया है इन्होने यहाँ पर अना विषय से मतलब विषय सेवन न करने वाले विषय कष्टकारक तप में स्थित मूर्खस्त अर्थ है यहाँ पर है अज्ञानी मूर्खस्त का अर्थ है ध्यान देना ज्ञानी शब्द का प्रयोग करते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए आत्म साक्षात् के लिए किसका प्रयोग है अभी आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है इसलिए वो कैसा अज्ञानी है लेकिन कष्टकारक में स्थित है तो कोई सामान्य व्यक्ति है क्या नहीं। तो सामान्य मूर्ख शब्द का प्रयोग होने पर भी सामान्य व्यक्ति नहीं है वो उसको साक्षात्कार अभी नहीं हुआ है पूर्ण अवस्था में है इसलिए उसके लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग किया है ना ये ध्यान रखना नहीं तो कष्ट का विशेष छोड़ करके कष्ट दायक तप में कोई क्यों लगेगा मूर्ख तो विशेष सेवन करता है ना इसलिए ऐसा देखना सेवन न करने वाले ये निराह का क्या है अनाहरी मण से, से और उसका और क्या है कष्ट तथस स्थित है विशेष सेवन न करने वाले कष्ट कारक तप में स्थित सुबह सुबह तीन चार बजे गंगा स्नान कर लेना साधना में बैठ जाना लोग खाते पीते हैं तो उसको खाने पीने की चिंता नहीं है वो साधन करता रहेगा एक बार कभी थोड़ा सा जीवन सभी चलाने के लिए कुछ भोजन चाहिए एक बार कभी वो ले ले ऐसा वृंदावन के पास सर फोवर है ना गोवर्धन की तरफ वहाँ भूत ऐसे साधक रहते हैं कि वो शाम को भिक्षा के लिए निकलेंगे सूर्यास्त के समय दे कुछ नहीं खाते हैं राधा को हाँ वो शाम को निकलेंगे किसी के दरवाजे में लाठी लगाएंगे राधे श्याम बोलेंगे कोई दे दिया नेरे में ठीक नहीं दूसरे दरवाजे को चले जाएंगे वहाँ लाठी मारे में जाकर राधे श्याम बोल कर जिन में कोई बात करना चाहे तो बात नहीं करती हूँ साधना में विच्छेद है। एक दो बार भोजन करना बहुत है अनाहरी मार्ग विशेष करते है विशेष सेवन न करने वाले कष्टकारक तप में स्थित अज्ञानी के भी विषय निवृत्त हो जाते हैं ना? है ना विशेषण है ज्ञानी के ठीक है देहना से देह होता है देह देहरी रस तो रस का को समझाते हैं विशेष राग रस विषयों में राग को रस कहते हैं या विषयों में आसक्ति को रस कहते हैं विशेष या राग है विषय में जो राग है उसे रस कहते हैं राग का क्या अर्थ है आसक्ति कम वर्जित्वा अर्थ है उस आसक्ति को छोड़ करके उस आसक्ति को छोड़ अब देखना रस शब्दों रागे प्रसिद्ध है रस शब्द राग अर्थ में प्रसिद्ध है या आसक्ति अर्थ में प्रसिद्ध है ये कहीं का वचन है तो यहाँ पर देखना रसिक करते हैं रस रसज्ञ एक नहीं रस रसज्ञ लिखा है ना रसज रसिक अपनी आसक्ति से प्रवृत्त होता है रसज रसिक अपनी आसक्ति से प्रवृत्त होता है स्वरसन का अर्थ है कि अपनी आसक्ति से प्रवृत्त होता है या अपने राग से प्रवृत्त होता है Hmm? क्या होगा रसग के अपने राग से प्रवृत्त होता है राग मतलब आ सकती तो यहाँ पर ये रस शब्द शर्त अर्थ में राग अर्थ में आ आशक्ति अर्थ में रस शब्द राग अर्थ में प्रसिद्ध है इत्यादि पंचमी है ना येतु अर्थ में क्योंकि स्वरसें प्रवृत्ता रसको रस्या इत्यादि प्रयोग देखे जाते हैं इत्यादि प्रयोग देखा जाता है यहाँ रस शब्द राग अर्थ में है श्लोक कैसे लगेगा निराह रस्य मतलब विषय सेवन न करने वाले है विषय सेवन न करने वाले प्राणी के विषय निवृत्त हो जाते हैं, हैं? अथवा इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो जाती हैं, आसक्ति को छोड़कर मतलब आसक्ति उसकी नहीं आसक्ति नहीं, नहीं छोड़ती सूक्ष्म पड़ी रहती है ऊपर जो आत आया था ना उधर निता में यदि पूर्वा पर वास्तु की संगति लगाने के लिए आतुरस आतुरस्त अर्थ भी यही किया जा सकता है क्या अनारी मार्ड विशेष कष्ट से तो कर सकते हैं क्यों वहाँ अनाहर्ता शब्द है ना उत्तर निका और यहाँ पर क्या शब्द है निराहरस दोनों एक अर्थक है ना तो वहाँ आतरस कर्थ कर सकते हैं क्या अनारी अना मार्ड विशेष से कष्ट तपस्या इस से ये अर्थ वहाँ करना से एक एक अर्थ हो एक अर्थ हो जाएगा ज्यादा अच्छा ये है वही अर्थ करना है अब लगाइए तो आसक्ति कैसे जाती है परम दृष्टा की परम तत्व का साक्षात्कार करके दृष्टा दे साक्षात्कार करके अस्त रसा भी निवर्तते इसकी आसक्ति भी निवृत हो जाती है अब देखना तो आसक्ति जाती है साक्षात्कार होने पर पंक्ति देखना सह रसाफी रसा करते रंजन रूपा रंजन रंजन रूपा करते है रागात्मिका है वो रागात्मिका सूक्ष्म आसक्ति सूक्ष्म है ना सूक्ष्म विशेषण भाष्यकार ने लगाया है कि जो तप में स्थित है उसकी आसक्ति कैसी रहती है स्थूल आसक्ति नहीं स्थूल आसक्ति तो पहले आपको साधन करके प्रयास करके पहले ही हटानी पड़ेगी स्थूल आसक्ति के रहते तो साक्षात्कार होगा ही नहीं है न स्थल आसक्ति के रहते साक्षात्कार होगा ही नहीं ध्यान रखना सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किया भाषकाल में वह सूक्ष्म में आसक्ति रूपरस है या सूक्ष्म में रागा क्या कहेंगे सूक्ष्म में रागात्मक आसक्ति रस का क्या अर्थ है आसक्ति वो कैसा है रंजन रूप है सूक्ष्म में रागात्मक आसक्ति से राशक्ति ने लिया है में है परम का क्या दृष्टुआ का उपलब्ध उपलब्ध का अर्थ है साक्षात करते हैं उपलब्ध का क्या अर्थ है वर्तमानस से पाठ है कला की पुस्तक में है देखो है अच्छा निवर्तते तो पंक्ति लगाइए हुआ सकती भी ऐसा लगाइए जैसा मैं बोल रहा हूँ मैं ही हुआ हूँ कौन पर कौन मैं ही पर ब्रह्म इति वर्तमानस ऐसा लगाना हाँ अहम्यो तद मैं ही पर ब्रह्म हूँ इति वर्तमानस यते इस प्रकार विचार करने वाले यति की इस प्रकार अनुसंधान करने वाले यति की सूक्ष्म में राग आत्मिका आसक्ति भी सूक्ष्म में रागात्मिका आसक्ति भी परमाश तत्व ब्रम्म दृष्टवा परमास तत्व ब्रम्म का साक्षात कर, कार्य करके निवृत हो, हो जाती है क्या निवृत्त हो जाती है आसक्ति दोबारा देखेंगे अहम तद मैं ही परब्रह्म ब्रह्म हूँ इस वर्तमान ऐसा अनुसंधान करने वाले या, या ऐसा विचार करने वाले यती की सूक्ष्म में का आसक्ति भी परमार्थ तत्व ब्रह्म का साक्षात्कार करके परमार्थ तत्व ब्रह्म का साक्षात्कार करके, करके निवृत हो जाती है लगा ठीक है यदि क्रम बदलना चाहे तो बदल सकते अन्वय का बात वही है कैसे कि परमार्थ तत्व ब्रह्म का साक्षात्कार करके परमार्थ तत्व ब्रह्म का साक्षात्कार करके ठीक है जो पहले बताया वही ठीक है ठीक है तो ध्यान देना आसक्ति निवृत हो जाती है तो इसका मतलब है निर्वीजम विषय विज्ञान हम उसका विषय विज्ञान निर्वीज हो जाता है लिख लो यहाँ पर विषय विज्ञान रागः एव एवं विषय विज्ञान से राग एवं चलिए चलिखा हाँ रागरहित विषय प्रवृत्तियात विषय रहितस्य विषय प्रवृत्ति दर्शना समझो इसका? विषय विज्ञान का बीज राग ही है विषय विज्ञान भी मतलब विषय के ज्ञान का या विषय के चिंतन का है विषय के ज्ञान का बीज क्या है राग राग के कारण ही व्यक्ति विषय का ज्ञान करता है क्योंकि राग रहित की विषय में प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है राग रहित व्यक्ति विषय में प्रवृत्ति नहीं होता जो विषय में प्रवृत्त होता है उसका विषय में राग रहता है राग करते आसक्ति तो आसक्ति क्या है विषय के ज्ञान का बीज है और जब वो आसक्ति नष्ट हो गई तो विषय का ज्ञान कैसा हो गया निर्वीज विषय के ज्ञान का बीज क्या है आसक्ति या राग बीज करते कारण का क्या है? तो विषय के ज्ञान का बीज क्या है राग, राग। और विषय का अच्छा और जब राग नष्ट हो गया तो विषय का ज्ञान कैसा हो जाएगा तो वही है निर्वीजम विषय विज्ञान हम उसका विषय का ज्ञान निर्वीज हो जाता है अब आप इसको ऐसा ध्यान देना की जैसे कि जिस वस्तु को आप देखते हैं उसकी संस्कार पड़ते हैं फिर उसकी स्मृति आती है जिसको देखते हैं, उसकी क्या आती है स्मृति आती है चिंतन होता है तो राग द्वेश से युक्त होकर के जिस वस्तु को का अनुभव करेंगे उसी की स्मृति आती है और राग द्वेश रहित होकर के यदि किसी वस्तु को हम देखेंगे तो स्मृति नहीं आएगी जैसे आप वहां से राम झूला से यहाँ तक आए रास्ते में पत्थर भी पड़े हुए हैं कहीं कहीं कांटे भी पड़े होंगे लेकिन कभी याद आती है कौन की? उन तो देखते हैं कि नहीं देखते हैं नहीं देखेंगे तो फिर जाएंगे चलने में तो क्यों नहीं आती याद उनकी ना तो राग है राग भी नहीं है और देश नहीं। भी नहीं है तो ये ध्यान देना जैसे कैमरा से फोटो खींचते हैं ना तो एक निगेटिव होता है और निगेटिव से बहुत सारी फोटो बन जाती है निगेटिव होता है तो कहते हैं कोई एक कोई द्रव्य रहता है द्रव रहता है चिपकीा उसके कारण निगेटिव बनता है अब यदि वो द्रव सूख जाए ना द्रव पदार्थ सूख जाए तो निगेटिव नहीं रहेगा तो फिर क्या और फोटो बन पाएगी नहीं। तो जो जो चिप एक द्रव पदार्थ होता है ना जिसके कारण निगेटिव बनता है तो उसके स्थान पर सोचना या राग द्वेश जो है ना व्यक्ति के रागव द्वेष उस चिपचिपे द्रव के समान है तो वो जब बना रहता है ना तब क्या होती है आगे भी उसका स्मृति आती रहती है आगे भी समझिए और वो नष्ट हो जाएगा ना तो फिर उसकी कोई स्मृति नहीं तो जो ज्ञानी महापुरुष है तो उनको संसार को देखना इसी प्रकार का होता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है है ना? अब यह यहाँ पर आप देखेंगे तो उसका विषय विज्ञान कैसा हुआ निर्वीच वो देखने सुनने से उसको ना देखा हुआ वस्तु ना देखी हुई जैसी हो गई ऐसा समझ लेना सुना हुआ ना सुना जैसा हो गया सुनने पर भी नहीं सुनेगा फिर बात में कोई मतलब ही नहीं है उससे अब देखना लग गया? आसक्ति जो है ना परमात्म तत्व का साक्षात्कार होने पर निवृत्त होती है तो उसके अब ये बताते हैं ना असति, असति न असती न असति सम्यक दर्शने रसस् सुच्छेदा सम्यक दर्शने असती कि सम्यक ज्ञान न होने पर सति मतलब होने पर असति न होने पर सम्यक दर्शन असती रसस् सुच्छेदा न कि सम्यक ज्ञान न होने पर आसक्ति का उच्छेद नहीं होता है समय ज्ञान न होने पर आसक्ति का उच्छेद या सम्यक ज्ञान कैसा आप अप्रोक्षात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए साक्षात्कार तो वही है सम्यक दर्शन कर साक्षात्कार है सम्यक ज्ञान न होने पर आसक्ति का उच्छेद नहीं होता है करते इस कारण से सम्यक दर्शनात्मिका या कि सम्यक दर्शन रूप प्रज्ञा की स्थिरता करना चाहिए या सम्यक दर्शन रूप ज्ञान की स्थिरता स्थिरता करना चाहिए है उसको कैसे करना चाहिए स्थिर करना चाहिए बिल्कुल देश दे से भिन्न देसा बिल्कुल स्थिरता होनी चाहिए सभी अनात्म पदार्थों से भिन्न जड़ पदार्थों से भिन्न आत्मा में हूँ इस ज्ञान की स्थिरता करनी चाहिए या अभिप्राय है लगाइए सम्यक दर्शन रूप सम्यक दर्शन लक्षण प्रज्ञा स्थर्यम सम्यक दर्शन रूप बुद्धि की स्थिरता चाहने वाले व्यक्ति को सम्य इसलिए क्या करना चाहिए सम्यक दर्शन रूप प्रज्ञा की स्थिरता करना चाहिए बताया ना तो वही बताते हैं कि सम्यक दर्शन रूप प्रज्ञा की स्थिरता इंद्रियों को अपने बस में करना चाहिए दर्शन या साक्षात्कार करने वाले को पहले क्या करना पड़ेगा इंद्रियों को अपने बस में करना पड़ेगा एक एक इंद्री पर ध्यान दे हमारी इंद्री कहाँ कहाँ जाती है और सब जगह से पकड़ करके इंद्रियों को वापस लाइये इंद्रियों को अपने बस में कर लेना चाहिए सभी इंद्रियों को जीवा को रचना को जीवा रचना तो यही है ना घरण को त्वक को सबको चलो देखा है चल कर वहाँ क्या हो रहा है ये क्या है विषयों को पीछे ही तो भागना है वहाँ देखने से उनको क्या मिल जाएगा मुक्ति मिल जाएगी कि क्या मिल जाएगा और फालतू आदमी तोड़ता रहता है यहाँ क्या है वहाँ क्या है इसलिए जो आत्म शास्त्र है उन, उनके श्रवण से अतिरिक्त और कुछ श्रवण नहीं।, नहीं करना चाहिए और कुछ देखना भी नहीं चाहिए फालतू जो है ना संसार का ज्ञान बढ़ाने से क्या मिलेगा तो ये पहले इंद्रियों को अपने बस में कर लेना चाहिए सभी चक्षु को बस में करो रसना को बस में करो सबको इंद्रियों को अपने बस में कर लेना चाहिए किसे जो सम्यक दर्शन रूप प्रज्ञा को चाहता है आत्म साक्षात्कार को चाहता है उसे चाहिए कि पहले अपने इंद्रियों को बस में करे और जब तक तो इंद्रियों को बस में नहीं करेगा तब तक होगी सम्यक दर्शन रूप प्रज्ञा हाँ ये करना चाहिए ये सोचते हैं पढ़ते पढ़ते हो जाएगा पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं होगा अभी इंद्री निग्रह का प्रयास नहीं है इंद्रिय निगर का प्रयास नहीं पढ़ते-पढ़ते कुछ नहीं होगा प्रयास होना चाहिए क्योंकि तद अनवस्थापने दोषा क्योंकि इंद्रियों को बस में ना करने पर दोष को कहा जाता है मतलब ये क्योंकि इंद्रियों को बस में ना करने पर दोष होता है और उस दोष को कहा जाता है हाँ इंद्रियों को बस में ना करे करना बहुत बड़ा दोष है इंद्रिया तो मनुष्य को व्याकुल कर देती है देखिए तो या, में य तो कौंते अपि इंद्रिया करते क्योंकि कौंते प्रमाथीन ए, इंद्रिया प्रमाथन स्वभाव वाली इंद्रिया अथवा व्याकुल करने वाली इंद्रिया व्याकुल करने वाली हाँ जब विषयों की तीव्र तृष्णा होती है तो इंद्रिया सब व्याकुल कर देती है मनुष्य को परेशान हो जाता है विचारा टोतेया प्रमादहीन इंद्रिया इंद्रियाणी व्याकुल करने वाली इंद्रिया यथता विपस्ता पुरुष करने वाले बुद्धिमान पुरुष के भी विपस्ता करते बुद्धिमान यत्न करने वाले यत्न करने वाले बुद्धिमान मनुष्य के भी मन प्रसम हरंति मन को मन का जबरदस्ती हरण कर लेती हैं प्रसम का क्या अर्थ है जबरदस्ती बनात हरंती हरण कर लेती है कौन हरण कर लेती इंद्रिया और बताया ना यत्न करने वाले जो इंद्रिय निग्रह का प्रयास कर रहा है साधना का प्रयास कर रहा है उसके मन का भी हरण कर लेती है ये बताया गया हाँ अब जो क्या है कि जो साधन करते ही नहीं है मन का निग्रह करना ही नहीं चाहते हैं तो उनके मन का हमेशा हरण बना रहा है इसमें आश्चर्य क्या है क्योंकि बड़े बड़े जो है ना तब करने वाले के मन का भी हरण कर लेती है अभी आएगा ना बलवान इंद्रिय ग्रामम विद्वानसो की कर सकती है इंद्रिया बड़ी बलवान है बड़े बड़े विवेकी पुरुषों के मन को भी हरण खींच लेती हैं लगाइए ही कौनते क्योंकि हे कौनते है, है। परमाथीन इंद्रिया व्याकुल करने वाली इंद्रिया यथता विपक्षिता पुरुष से यत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष के मन बुद्धिमान पुरुष के भी मन को अपील है ना यथता विपक्षिता पुरुष अपी यत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष के भी, भी मन मन को प्रसम हरणती बला कर लेती है कौन हरण कर लेती है इंद्रिया इंद्रियों से जब कोई विषय चक्षु से जो विषय देखा न जाए तो उधर मन जायेगा तो चक्षु से पहले देखेंगे तब फिर क्या है कि मन उधर जाएगा तब कहते हैं कि जो चक्षु इंद्री ने क्या है मन कारण कर लिया समझ लिये चक्षु इंद्री ने मन कारण कर लिया चक्षु से नहीं देखेंगे मन कैसे जाएगा रचना से जिस रस का स्वादन नहीं करेंगे मन कैसे जाएगा ये मतलब है तो इसलिए बोला गया कि इंद्रिया मन का हरण कर इंद्रियों से बस रखना चाहिए अब देखिए लगाइए भाषण यथा करते प्रचंडम कुर्सा कि प्रन करने वाले को भी जो प्रयत्न कर रहा है प्रश्न करने वाले को भी अभी है ना अभी ही करते करते किया किया यस्मात है तो इसको ये भाष्य बताने के बाद हम बता देंगे यस्मात सिर्फ तस्मात तस्मात् होगा हम बता देंगे यथता करो प्रत्न करने वाले को भी ही करस्मात कौनते पुरुष का विपक्षा कर मेधाविना अपी, मेरा भी ना अपी इस प्रकार विवाहित पद के साथ संबंध होता है अपी कहाँ पड़ा हुआ ही अपी जी, जी उसका अन्वय क्या है कि विवाहित पद के साथ बाद में है है ना व्यवधान युक्त पद के साथ अन्वय है साथ साथ हाँ वैसे ऐसा अच्छा रहेगा ही कौन थे या प्रमाथीन इंद्रियाणी यतिता विपक्षिता पुरुषस्य से अपी यथा विपक्षिता पुरुष अपी ऐसा देखना यथता विपक्षिता पुरुष अपी लग गया तो ये जो लिखा है ना वास्तव में विपक्षिता के साथ लिखा है ना विपक्षिता कर्त है तो मैं रावी कर्त कर लेना में रामीना पुरुषस्थ क्या करेंगे मेरा पुरुषस्थ इस प्रकार विवहित के साथ संबंध होता है इंद्रियाणी प्रमाथहीनी प्रमातहीनिकर्थ क्या है प्रमथन शीलानी प्रमथन करने से स्वभाव वाली व्याकुल करने से स्वभाव वाली प्रमाथही का क्या अर्थ हुआ प्रमथन सीलानी है ना व्याकुल करने के स्वभाव वाली सुभित करने के स्वभाव वाली कौन होती है इंद्रिया हाँ प्रमाथही अब देखना ये इंद्रिया क्या करती है ही विषयामुखम पुरुषम क्योंकि विषयाभिमुख पुरुष को विष्छोभिक आकुली कंती इंद्रिया कैसी विषयाभिमुख पुरुष को व्याकुल कर देती है विषयाभिमुख पुरुष को व्याकुल कर देती है। बहुत व्याकुल कर देती कुछ भी बीच शांति से नहीं रह पाता है परेशान बना रहता है हाकुल करती क्या हरंती प्रसुभम और व्याकुल करके हरण हरंती प्रसुभम करते प्रसही करते क्या बलात् जबरदस्ती है अच्छा अब देखना हाँ बलात्कार करके जबरदस्ती करके प्रसम का क्या प्रसय है जबरदस्ती करके उसके मन को हरण कर लेती है तो बताया ना यहाँ पर यत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष के भी तो उसके लिए बताते हैं प्रकाशन में उपस्थ्यता प्रकाश को ही देखने वाले अर्थात विवेक विज्ञान से युक्त मन का भी हरण कर लेती हैं बुद्धिमान का मन कैसा है विवेक विज्ञान से युक्त मन है उसका भी हरण कर लेती है हाँ तो जो अष्ट मैं अष्ट प्रकार अष्टविद मैथुन कहा गया उसका विपरीत अष्टविद क्या है ब्रह्मचर्य है तो ये इस अष्टविद्रह्मचर्य का फलन कब होगा जब नवम नियम मान लिया जाए दूर रहने का स्त्रियों के साथ रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है क्या हाँ तो दूर रहने का नियम जब हो तो तब ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है ये तो भाष्यकार सब ये लिख रहे हैं ना नैसा ये ये है की प्रकाशो में उपस्थ्यता मना को क्या बोलते हैं प्रकाशों में मना की प्रकाश को ही देखने वाला मन अर्थात विवेक विज्ञान से युक्त मन जो बुद्धिमान का मन है उसका भी हरण कर लेती है इसलिए क्या है इंद्रियों को बस में कर लेना चाहिए इसका प्रयास करना चाहिए यथा क्योंकि ऐसा है तस्मात इसलिए अच्छा एक मिनट तो ऐसा समझना ही कर से भाष्यकार ने यस्मात किया है ना तो दोबारा देखना क्योंकि व्याकुल करने वाली इंद्रियां यत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष के मन का भी बलात्न कर लेती है क्योंकि है ना पहले तो इसलिए इंद्रियों को बस में कर लेना चाहिए ये, ये जोड़ लेना है जब ही कर से ऐसा करते ऐसा कर देंगे तो कर लेना ऐसा होगा इसलिए इंद्रियों को बस में कर लेना चाहिए श्रवण मन निर्ध्यासन की महिमा बहुत लोग बताते हैं लेकिन जब तक कि इंद्रिय निग्रह का प्रयास नहीं है साधना साधना साथ में नहीं है योग नहीं है एकांत वास नहीं है तो फिर कुछ लाभ नहीं होगा है ना कुछ लाभ नहीं होगा उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा अनुकूल वातावरण मन के निग्रह का प्रयास वो और वैसे मुमुक्षुओं का संग मिले तो और अच्छा है तब होता है इसे भी कुछ नहीं होता है अच्छा अब देखना क्योंकि ऐसा है तस्मातम ताने सर्वाणी संयम में उन सभी इंद्रियों को बस करके उन सभी इंद्रियों को बस करके युक्ता करते एकाग्र चित्त हो करके है? युक्ता का क्या थे? उन सभी इंद्रियों को बस में करके एकाग्र हो करके पहले तो बाह्य इंद्रियों को बस में करे फिर मन को एकाग्र करे उन सभी इंद्रियों को बस में करके एकाग्र चित होकर मत परा आसित मेरे परायण होकर बैठे मेरे परायण होकर के अब ध्यान देना तो ऊपर ही अर्थ भाष ने क्यूँ ही किया था ना तो क्यों इसलिए क्या करना चाहिए इंद्रियों को बस में करना चाहिए इसलिए सभी इंद्रियों को बस में करके एकाग्र चित होकर उत्तर हो गया ना और मेरे परायण बैठे क्योंकि ही करते क्योंकि बसे जिसकी इंद्रिया बस में होती हैं है यश इंद्रियाणी बसे जिसकी इंद्रिया बस में होती है तस प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है वही स्थिति प्रज्ञा होता है बहुत ज्यादा वेदांत पढ़ने से और पढ़ाने से कोई स्थिति प्रज्ञा नहीं होता है इंद्रिया बस में होनी चाहिए ये ध्यान देना है ना हाँ वो तो ऐसा जड़ भरत वगैरह ये सब थे कोई पढ़े लिखे तो नहीं थे ना तो इसका ये है वो तो एक अलग ही है अब देखना क्योंकि जिसकी इंद्रिया में है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है उसकी प्रतिष्ठित होगी पूर्व जन्म में तो, तो सब पढ़े है क्योंकि कारण के बिना कार्य होता नहीं है उनको सब विभेद बुद्धि ज्ञान सब है कभी न कभी का कारण के बिना कार्य इस जन्म में देखा गया कोई पढ़ा लिखा नहीं है ठीक ठीक है तो सब पूर्व संस्कार उनका प्रबल है सर्वि संयम में उन सभी इंद्रियों को बस में करके संयम में यहाँ पर संयम में का अर्थ है संयमनम संयम संयम का क्या अर्थ है संयम संयमनम संयमनम का अर्थ है वशीकरणम संयमनम का क्या अर्थ है और संयम में का क्या अर्थ है संयमनम और संयमनम का क्या अर्थ है वशीकरणम और अर्थ है समाहिता इस समाहित होकर के या एकाग्र चित्त होकर के एकाग्र चित कर तो बैठने से मन इधर उधर भागता रहेगा ऐसा इसलिए बोला गया एकाग्र चित्त होकर के साथ बैठे और सड़क की ओर मुंह करके ना बैठे सब कुछ दिखाई देता रहे दहन शर्मा संयम में कहा है ना पहले उन इंद्रियों को बस में करो है ना और फिर क्या बोला है युगता तो युगता हुआ ना एकाग्र होकर के मत करके किया है कि अहम परा यशा मत पड़ा अहम परा यशा हाँ मैं पर हूँ जिसका उसे क्या कहेंगे मत पर अहम परा यशा मत परा अहम से क्या लेना है वासुदेवा वासुदेव क्या है सबके प्रत्यक आत्मा है सबके अंतरात्मा है सबके अंतरात्मा प्रत्यक आत्मा वासुदेव जिसके लिए पर हूँ वह मत पर है इसका तात्पर्य बताते हैं ना अन्य अहम तस्मात ऐसा क्या सोचे अहम तस्मात न ये कौन ये साधक को ऐसा सोचना है प्रज्ञा की स्थिरता आने वालों को सोचना है कि आम तस्मात अन्या ना की मैं उससे पृथक नहीं हूँ मैं उससे भिन्न मैं उससे पृथक नहीं हूँ सब कुछ परमात्मा में ही स्थित है तो हम लोग भी परमात्मा में स्थित हैं तो पृथक उससे नहीं आम तस्मात अन्या ना मैं उससे अन्य नहीं हूँ मैं उससे पृथक नहीं हूँ इस प्रकार या ऐसा मतलब इस प्रकार बैठे ऐसा विचार करके बैठे प्रीति बताते हैं सब कुछ परमात्मा सब कुछ परमात्मा में ही है उससे पृथक कोई वस्तु नहीं, नहीं है हम भी परमात्मा में हैं उससे पृथक नहीं है इस ऐसा विचार करके बैठे अब देखना एवं आशीनस यते है इस प्रकार बैठने वाले यती की यसे ये है ना तो <prawd'd the lakesDealables> so इस प्रकार बैठने वाले जिस यती की इस प्रकार बैठने वाले जिस यती की अच्छा मिनट एवं आशीनस यते है ठीक है वैसे ही यश इंद्रिया इस प्रकार बैठने वाले जिस यस, जिस यति की इस प्रकार बैठने वाले जिस यति की इंद्रिया बस में होती हैं यहाँ पर भाष्यकार ने एक शब्द और जोड़ा है अभ्यास वाल क्या जोड़ा है अभ्यास ये मतलब इस प्रकार बैठने वाले जिस यति की इंद्रिया कैसे बस में होती है तो अभ्यास ये ध्यान देना चाहिए भाष्यकार का जोड़ा हुआ शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है अभ्यास नहीं करेगा तो बस में नहीं होगी है ना अभ्यास बलात् लोग इन सब बातों को छोड़ते हैं अब जीव ब्रह्म की एकता संसार का मिथ्यात्व तो इन्हीं पर जोर लगाते हैं और तो होता उससे कुछ नहीं है कि तो अभ्यास है नहीं तो इंद्रिय निग्रह है नहीं है तो कुछ नहीं होगा वाचिक ज्ञान रह जाएगा वाचिक ज्ञान ज़्यादा नहीं है भगवत कृपा है अभ्यास है तो उसको सब काम बन जाता है ये अभ्यास बलात्कार ने कहा है अभ्यास के बल से इस प्रकार बैठने वाले जिस यति के अभ्यास के बल से इंद्रियां बस में होती हैं या जिस यति की इंद्रिया अभ्यास के बल से बस में होती हैं है तस्वीर प्रज्ञा प्रतिष्ठिका उसकी प्रज्ञा स्थित होती है हाँ हम देखिए यह अभ्यास कहा है हाँ और ये सर्वाण संयमी भी कहा है वेदांत का स्वाध्याय करके या करते समय इस प्रकार रहना चाहिए तो लाभ मिलेगा प्रपंच करने से लाभ नहीं मिलेगा। संयम भगवान कह रहे हैं पढ़ करके प्रपंच में फंस गए तो कुछ लाभ नहीं हुआ ना। अब देखिए। पराभविष्यताभूत पराभविष्यता होने वाले अथवा पतन को प्राप्त होने वाले पतन को प्राप्त होने वाले मनुष्य के सभी अनर्थों के इस मूल को कहा जाता है कौन जो पतन को प्राप्त होने वाला मनुष्य है अव्य अत कर्त इसके पश्च अथानी अथकर्त होता इसके पश्चात होता अब ए, इसके पश्चात अव्य पतन को प्राप्त होने वाले मनुष्य के सभी अनर्थों के इस मूल को कहा जाता है सूप जायते, कामा कामा दो दो दो जायते। अब देखिए ध्यात विषयान पुंस उपजाते संगात संजाते काम कामांधि ऊपर जो कहा है ना तो श्रवण करते फिर वैसे ही करना सर्वाणी संयम जीवन का लाभ तो भी मिलेगा ध्यात लग जाएगा तो लगाइए स्क में विषयान ध्या पुंसा तेसु संघ उपजाते विषयान अध्यायता पुंसा तेसु संघ उपजाये थे विषयान अध्यायता का क्या अर्थ हुआ विषय का चिंतन करने वाले मनुष्य को विषय का चिंतन करने वाले मनुष्य की पुंसा मनुष्य थे मनुष्य की तेसु संगा उपजाय थे तेसुक अर्थ विषय सुा का अर्थ प्रीति या शक्ति उन विषयों में प्रीति उत्पन्न हो जाती है विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में प्रीति उत्पन्न हो जाती है हाँ तो विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए इंद्रियों को भसने करना चाहिए जो तो नहीं करता है विषय का चिंतन करता है उसकी विषयों में प्रीति उत्पन्न हो जाती है और विषय में प्रीति उत्पन्न होने पर क्या होता है वो उस को प्राप्त करने की इच्छा होती है विषय में प्रीति होने पर विषय को प्राप्त करने की संगात कामा संजात है संजात का संघात का अर्थ है प्रीति होने से विषय में प्रीति होने से उस विषय को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है कामा का क्या इच्छा है ना नंगात तो का क्या है प्रीति होने से विषय में प्रीति होने से उस विषय को प्राप्त करने की इच्छा, इच्छा उत्पन्न होती है में अब इच्छा पूर्ति में यदि व्यवधान हो गया तो क्या हो जाएगा क्रोध हो जाएगा इच्छा पूर्ति में कोई बाधा आ गई तो क्रोध हो जाएगा इसके कारण मेरा सब काम बिगड़ गया ये सब अब देखना कामाद क्रोधा विजायते है इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है कब इच्छा पूर्ति में बाधा आने पर क्या हो जाता है क्रोध उत्पन्न होता है लगाइए ध्यायता करते चिंत विषयान करते शब्दादी विषयान शब्दादी विषयों का चिंतन करने से अब ये अबता का क्या अर्थ है चिंतान से लिया शब्दादि शब्दादि विशेष विषय विशेषान शब्दादि विषय विशेष को शब्दादिशेष अब इसलिए कहा है ना कि जैसे की ये जो गीता का श्रवण भी कर रहे हैं तो ये जो स्रोत्र का विषय गीता के शब्द बन रहे हैं तो इन ए, तो इनसे कोई हानि क्या आपकी इसलिए सभी विषय हानिकारक नहीं बल्कि विषय विशेष कहा है विषय भगवान रुकमणी विठल के दर्शन कन्धे मंदिर में जाएंगे चक्षु के विषय हुए भगवान तो हानिकारक है क्या इसलिए क्या बोला विषय विशेष का चिंतन सभी नहीं ना हाँ ये ध्यान देना क्यों आगे आएगा ना चौसठ में रागव देश सुष इंद्रिय चरण रागव द्वेश रहित इंद्रियों के द्वारा अनिवार्य विषयों को इंद्रियों से करते हुए अनिवार्य विषयों का इंद्रियों से अनुभव करती हुई अनिवार्य विषय है ना ये भोजन कुछ देने पड़ेगा वो अनिवार्य विषय हो गया रचना का तो उसको लिए नहीं कहा तो विषय विशेष कहा है अब देखे ना अब हैं क्या समझ में आपको लग गया हाँ विषय विशेष ध्याता कर चिंतता और चिंतता का अर्थ है आलोचयता आलोचना करने से विचार करने से पुंसा कर आसक्ति या आसक्ति या आ, तेश तेश लेना लेनाथ कर्त है या आ आ से कर्प काम का विषय हाँ? में प्रीति होने से विषय को प्राप्त करने की तृष्णा उत्पन्न होती है विषय को प्राप्त करने की देखे देखे काम कर्त इच्छा या तृष्णा और कामात है न कर्त क्या किया इच्छा से कैसे कुत्श प्रतिहता किसी कारण इच्छा का प्रतिघात होने से समझते तो किसी कारण इच्छा की पूर्ति ना होने से किसी कारण है, किसी कारण इच्छा का प्रतिघात होने से क्रोधा अभी जाये क्रोध उत्पन्न होता है अच्छा तो इसलिए जो है ना सभी अनर्थ का मूल हो गया ना ये सभी अनर्थ का मूल क्या हो गया विषयों का चिंतनों का हाँ इसलिए विषय का चिंतन होगा और विषय का अनुभव विषय का चिंतन इनसे सबसे बचना चाहिए तो मुखू प्राणी को फालतू कुछ भी अनर्थक कुछ भी जानने समझने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए कुछ भी नहीं करना चाहिए जितना दिमाग में कूड़ा करकट कर भरा है वो तो निकलता ही है, है और जानने से छा फायदा हो जाएगा तो इसलिए ऐसा बोला है ऐसा ओ ओम कला से पाठ कब से है परसों से अच्छा ये थोड़ा रुकना